पुराण वायवी संहिता रेतक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए यह बात योग शास्त्र में बताई गई है कनिष्ठ आदि के क्रम से प्राणायाम चार प्रकार का कहा गया है मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं चार भेदों में से जो कन्क या कनिष्ठ प्राणायाम है यह प्रथम उद्घात उद्घात का अर्थ नाभिमूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है यह प्राणायाम में देश काल और संख्या का प्रमाण है उद्घात कहा गया है इसमें बारह मात्राएं होती है मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है उसमें चौबीस मात्राएं होती हैं उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है उसमें छत्तीस मात्राएं होती हैं उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है वह शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है, योग में का इस प्रकार दिया गया है। बाह्यांतर और फेंकने वाला प्राणायाम चौथा है योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच नेत्रों से अश्रुपात जल भ्रांति और मूर्छा आदि भाव प्रकट होते हैं घुटने के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे धीरे चुटकी बजाय घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजाती बजती है उस समय का मान एक मात्रा है मात्राओं को क्रमशः जानना चाहिए उद्घात क्रम योग से दाढ़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं अगर्भ और सगर्भ जब और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जब तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम सौ गुना अधिक उत्तम है इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं प्राण विजय से ही शरीर की वायुओं पर विजय पाई जाती है प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये दस प्राणवायु हैं प्राण प्रयाण करता है इसलिए इसे प्राण कहते हैं जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है उसका नाम ज्ञान है जो वायु मर्मस्थानों को तेजित करती है उसकी उड़ान संज्ञा है जो वायु सब अंगों को सम्भाव से ले चलती है वह अपने इस सम्नयन रूप कर्म से समान कहलाती है मुख से कुछ उगलने में कारणभूत वायु को नाग कहा गया है आंख खोलने के व्यापार में कर्म नामक वायु की स्थिति है छीकने में क्रिकल और जम्हाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वह कर्जा के सारे दोषों को दग्ध कर देता है और उसके शरीर की रक्षा करता है प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें पहली बात यह होती है कि विष्ठा मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलम्ब से सांस चलती है शरीर में हल्कापन आता है शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है हृदय में उत्साह बढ़ता है स्वर में मिठास आती है समस्त रोगों का नाश हो जाता है बल तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है धृति मेधा युवापन स्थिरता और प्रसन्नता आती है तप प्रायश्चित यज्ञ दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं ये प्राणायाम के सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से हटाकर, जो अपने भीतर निग्रहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं मन और इंद्रिया ही मनुष्य को स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाली है यदि उन्हें वश में रखा जाए तो वे स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं और विषयों की ओर खुली छोड़ दिया जाए तो वे नरक में डालने वाली होती हैं इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य का आश्रय ले इंद्ररूपी अश्वों को शीघ्र ही काबू में करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करें